बोलो सतगुरु कबीर साहिब साहिब काशी धाम साहेबास नमो नमो नमो नमो गुरुदेव को कबीर संत शरणागति सकल पाप पापा सतगुरु को कीजे जय बंदगी कोटि कोटि परिणाम कितने जाने बृहंग को गुरु कर ले आप सदगुरु कबीर साहब की कृपा से हम सभी को ये भक्ति का मार्ग मिला पवित्रता का मार्ग मिला और प्रेम का मार्ग मिला और यही माना जीवन का सबसे बड़ा धन है जो सदगुरु के अलावा कोई दे नहीं सकता लेकिन इसके महत्व को इसके भाव को इसकी ऊँचाई को कोई गुरु भक्त होता है वह इसे अनुभव करता है वह इसे जानता है आज हमारे लिए परम पवित्र अवसर है यह घड़ी है जिसे हम पूनम का दिन करते हैं पूर्णिमा एक मास में एक दिन पूर्णिमा का अवसर प्राप्त होता है और सदगुरु कबीर साहब के शिष्य धनी धर्मदास साहेब ने जो पूनम के महत्व को सद्गुरु से पूछा कि की सदगुरु मेरे लिए यह पूनम तिथि के महत्व को आप विस्तार से बताने की कृपा करें तो सदगुरु ने कबीर साहेब ने धर्मदास साहेब को यह पूनम की विधि बताई पूनम के महत्व तो बताया आज भादव मास की पूर्णिमा है देश दुनिया के सभी क्षेत्र में निवास करने वाले सतगुरु कबीर साहेब के प्रेमियों को ये पूनम का खूब आशीर्वाद सतगुरु की यह बताई हुई भक्ति का मार्ग है पूनम व्रत में पुरुष निवासा सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहेब को यह संदेश दिया कि धर्मदास पूनम व्रत जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए तो जीव जब जब संसार में आता है वह अधूरा रहता है वह पूर्ण नहीं होता जिस दिन उसमें पूर्णता आती है तो वह संसार से विदा होता है और उस मुकाम पर जाता है जहाँ पूर्ण पुरुष का निवास है तो इसलिए कहते हैं कि यह पूर्णिमा व्रत हमारे जन्म-जन्म की अधूरी जो यात्रा है उसको पूर्ण करने में हमारा मार्गदर्शन करती इसलिए प्रत्येक कबीरपंथी जो धर्मदास साहब की बाणी और वचनों को मानते हैं वही सभी का परम धर्म होता है कि वह पूर्णिमा के दिन पवित्र भाव से व्रत रह सत्संग भजन और सदगुरु की वाणी का पारायण करते हुए अपने मन को अपने कर्म को और अपने जीवन को पवित्र करने का संकल्प लें क्योंकि संकल्प के बिना संसार में कोई भी मार्ग पर चलना मुश्किल होता है जो संकल्पशाली पुरुष होते हैं संकल्पशाली साधक होते हैं उसके लिए संसार में कोई मार्ग कठिन नहीं होता सदगुरु का जो यह प्रेम का मार्ग है भक्ति का मार्ग है सतपद का जो मार्ग है वह संकल्प से ही पूर्ण होता है और जो हंस है वो सर्वप्रथम संकल्पशाली बनता है मनुष्य के साथ साथ हमें सदगुरु का हंस होना चाहिए हंसा हंस मिले सुखोई साहब कहते हैं क्योंकि वह जो सतपद है सत्पुरुष का निवास है वह हंसों का निवास होता है सदगुरु कहते हैं हे धर्मदास बड़े प्रेम भाव से पवित्र भाव से यह पूर्णिमा का जो व्रत है उस दिन सदगुरु के ध्यान में सदगुरु के भजन में और सदगुरु की उपासना में चित्त लगाकर संतों के सानिध्य में बैठकर यह रात्रि का जो अवसर है उसको शुभ बनाना पवित्र बनाना और उससे जो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी प्रेम आएगा और सत्पुरुष के बताए हुए संदेश का तुम्हें जो अनुभव होगा वह तुम्हें निश्चित ही पूर्णता की ओर ले जाएगा तो इसलिए सभी साहेब के प्रेमियों को सदगुरु के प्रेमियों को इस पूर्ण व्रत पूर्णिमा का महत्व सदगुरु ने बताया हम देखते हैं जब प्रतिपदा का दिन होता है अमावस्या की रात्रि के बाद धीरे धीरे पूनम आते तक चंद्रमा एक एक कला एक एक कला बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते पूनम की जब रात्रि होती है तो बिल्कुल पूर्ण दिखाई पड़ता है और इसी प्रकार मनुष्य भी अनंत जन्मों से इस संसार में अपूर्ण होते हुए यात्रा की है। आज वह सतगुरु के शरण में आकर सतगुरु के बाणी वचन का वो आधार मानकर उसे शीश पर लगाकर वह चंद्रमा की तरह पूर्ण हो जाता है यह संदेश सतगुरु कबीर साहब ने इस पूर्णिमा व्रत में हम सभी को दिया पूरण मासी आज सो मंगल गाइए सदगुरु चरण मनाओ परम पद पाई धर्मदास सा, साहब कहते हैं कि सदगुरु चरण मनाओ जिसको सदगुरु का चरण कमन मिलता है सदगुरु का सानिध्य मिलता है उसी के जीवन में मंगल गाने का अवसर आता है नहीं तो जीवन में कभी मंगल गाने का अवसर नहीं आता क्योंकि हमारे जीवन में कहीं न कहीं कमी रहती है आनंद की कमी रहती है विषय वस्तु की कमी रहती है तो जब जब कमी रहती है तो कभी आनंद बढ़ता नहीं आनंद तो उसी के पात्र में आता है जिसका पात्र पूर्ण भर जाता है सतगुरु की कृपा से इस पूनम के व्रत के मार्ग पर चलते हुए शिष्य का पात्र पूरा भर जाता है और वही पूर्णता को प्राप्त कर तब धर्मदास साहब कहते हैं पूर्ण मास आज सो मंगल गाय आज मंगल गाने का अवसर है क्योंकि मेरे जीवन में ये जो भक्ति आई ये उपासनाएं और सदगुरु का जो उपदेश आया वह अनंत जन्मों की कृपा का मेरा फल है क्योंकि मैंने अनुभव किया पाछे पाछे जाय था लोक वेद के साथ आगे से सदगुरु मिले दीपक दिन लोक वेद संसार तीर, थवरत, देवी देवता सब और मैं गति करता था जाता था जाता आज मेरा हुआ कि आगे से से मिले मुझे सामने दर्शन दिया और उन्होंने मुझे ज्ञान का दीपक दिया जब तक ज्ञान का दीपक हाथ में नहीं आता सामने नहीं आता हमें यह घट का उजाला देखता नहीं तो सदगुरु मिलते हैं प्रकाशित हो जाता है और पूर्णिमा की रात्रि धरती से लेकर आकाश तक प्रकाशित है इसी प्रकार जन्म जन्म का अंधकार हमारे सदगुरु के जो पूर्ण सदगुरु हैं उसके ज्ञान से हमारे जन्म जन्म का अंधकार मिट जाता है यही पूर्णिमा का महत्व है इसलिए धर्मदास साहेब ने सदगुरु के इस पूनम व्रत को ये संदेश दिया कि पूनम व्रत में पुरुष निवास उस परम पुरुष सत्पुरुष का उस पूनम व्रत में निवास है उसका अनुभव करना उसमें अपने जीवन को रसमय बनाना आनंदमय बनाना ये सभी पूर्णिमा का महत्व है तो आज हमारा सदभाग्य है कि यह भादव मास की परम पवित्र पूर्णिमा की तिथि भारत के विभिन्न आश्रमों में इस दिन प्रीतिपूर्ण संतों महंतों और भक्त आपस में मंदिर में बैठ करके के सदगुरु के नाम का संकीर्तन करते हैं साहब के वचन का आनंद लेते हैं और को लगाकर मिष्ठान से से सतगुरु के पूनम व्रत का पारायण करते हैं पूनम व्रत को खोलते हैं और आनंदित होते हैं तो आज यह पवित्र दिन आप सभी सतगुरु के के प्रेमियों पूर्णिमा को दे और पवित्रता को दे बोलो सदगुरु कबीर साहिब की धनी धर्मदास साहिब की काशी लाल तारा धाम की